ओ आध्यात्मरामणयुद्धकांड प्रथम सर्ग वानर सेना का प्रस्थान श्री महादेव वाच उच यक्यम शुवा रामो हनुमत उवाचान वाक्य हर्षेण महतावृत कार्यम हनुमता, महता हनुमता दैवैरि दुष्कम मनसापी न स्मर तुम सक्यम श्री महादेव जी बोले हे पार्वती हनुमान जियो के त्यों कहे हुए वाक्यों को सुनने के अनंतर श्री ने अति हर्ष से भर कर ये वचन कहे हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं को भी अति कठिन है पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता सतये लुप्ता कार्यता सुग्रीवेशोके भूत न भविष्य फल ऐसा कौन है जो सौ विस्तार वाले समुद्र को लाघने और राक्षसों से सुरक्षिता लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो हनुमान ने सुग्रीव के समग्र सेवक धर्म को खूब निभाया संसार में ऐसा न कोई हुआ और न आगे होगा ही अहम च रघुवंश्च लक्ष्मणच कपेश्वर जानक्या दर्शने नाद्य रक्षिता सर्व था सुकृतम कार्य जानक्या परिवार समुद्र मनसा सुनवा हनुमान ने जानकी जी को देखकर आज मुझको तथा रघुवंश लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है जानकी जी की खोज का कार्य तो बिल्कुल ठीक हो गया किंतु समुद्र की याद आने से मेरा मन व्यथित सा होने लगता है कथम नाकझाकि समुद्रम सतयोजन लंघये नाके और मकरों से भरे हुए योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर मैं शत्रु को कैसे मारूंगा और जानकी जी को कैसे देख सकूंगा सत्वातुराम वचनम सुग्रीव प्राह राघव समुद्री श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे बोले हम बड़े बड़े नाके और मछलियों से पूर्ण समुद्र को लांघ जाएंगे और शीघ्र ही लंका को विध्वंस कर रावण का विनाश करेंगे रघुनाथ जी आप चिंता छोड़िए चिंता तो कार्य बिगाड़ने वाली होती है एक प्रियाम समुद्रुक्ता पावक समुद्रतरणे बुद्धि तत दृष्टाल आप ही इन महापराक्रमी और वानर वीरों को देखिए आपका प्रिय करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार है पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिए फिर लंका के तो दर्शन होते ही हम रावण को मारा मरा हुआ ही समझते हैं नश्याम हम किंचलो के सुराघव यस्य जयो भविष्यति न संशयः ये मुखो नो भूतानि भविष्य हे राघव त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे हे राम इसमें तनिक भी संदेह नहीं सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी क्योंकि मुझे सब ओर से ऐसे ही कारण शकुन दिखाई दे रहे हैं शुवा भक्ति समन्वत अंगे कृत्या प्रविद्रा मो हनुमत ये न के नकारेण लंघया मो महानव लंका स्वरूपम में ब्रूही सुसाध्यम देवदान वही सुग्रीव के ये भक्ति और पुरसार्थ से भरे वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा हम जैसे तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही किंतु तुम लंका का रूप तो बताओ सुना है उसे जीतना तो देवता और दानुओं को भी अत्यंत कठिन है तस् प्रतीक करी कपीश्वर शुवा रामुम विनयान्वि वाचपरांजलिर्देव यथा दृष्टम लंका दिव्यापुरीदेव त्रिकूट शिखरे चिता हे कपीश्वर उसका स्वरूप विदित होने पर मैं उसका कोई प्रतिकार सोचूंगा रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा देव मैंने जैसा कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ दिव्यपुरी लंका त्रिकोट पर्वत के शिखर पर बसी हुई है स्वर्ण प्राकार सहित स्वर्णा टाल संयुता परिखा भी परिभता पूर्णा भी निर्मलोदी नानो पवन सोभा उसका सोने सोने का परकोटा है और उसमें की ही हैं तथा वह निर्मल जल से भरी खाइयों से खिली हुई है अनेकों उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहां तहां बहुत सी बावड़िया तथा विचित्र संपन्न बड़ी स्तंभयुक्त भवन शोभान है पश्चिम द्वार द्वारा गज वहा उतरे द्वा सात ठष्ट संज्ञाका प्राचाम तथा चक्षिण राक्षसा वीर द्वार दक्षिणमाश्रिता उसके पश्चिम द्वार पर क्षारों गजरोही उत्तर द्वार पर पैदल सेना के सहित बहुत से घुड़स्वार पूर्व द्वार पर एक अरब राक्षस वीर और दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक रहते हैं हे प्रभो उसके मध्य भाग में भी हाथी घोड़ी रथ और पैदलों की असंख्य सेना रह नगर की रक्षा करती है वे सब नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। विविधे लंका सदग्ने संयुता एवं दसान सो प्रसादो घर्षितो इस प्रकार लंका में जाने के मार्ग नाना प्रकार के संक्रम सुरंग और सतग्नियों तोपों से सुरक्षित है किंतु हे देवेश्वर यह सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है वह सुनिए मैंने रावण की चौथाई सेना मार डाली और लंकापुरी के जलाकार उसका सोने का महल नष्ट कर दिया लंका भस्मीता भविद प्रस्थान कुरदेवेदा मूलोनामु तीरम स महावीर हे रघुश्रेष्ठ संक्रमों और तोपों को मैंने तोड़ डाला हे देव मुझे तो विश्वास है आपके दृष्टि पड़ते ही लंका भस्मी भूत हो जाएगी हे देवेश्वर अब चलने की तैयारी कीजिए हम सब ओर से महाबलवान वानर वीरों की सेना लेकर छार खारे पानी के समुद्र के तट पर चले सत्म वाक्यम वाच रघुनंदन सुग्रीवसैनिकर्वान् प्रस्थान या विनोदय इदनमे विजय मुहूर्त पिवर्तते अस्म मुहूर्ते ग्वाह लंकासंकुलाकारा सुदूर्घा नाशा सरावरण आनषा चीतांबे दक्षिणाख्ये स्थ हनुमान जी का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा सुग्रीव सब सैनिकों को इसी समय कूच करने की आज्ञा दो क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षस संकुलित लंका को जो परकोटे आदि के कारण अति दुर्जय है रावण के सहित नष्ट कर डालूँगा और सीता जी को ले आऊँगा इस समय मेरी दाई आँख का नीचे का भाग फड़क रहा है प्रया तो वाहनी सर्वा वादरा तरस्वीना रक्षन यूथ्पेना अग्रे पृष्ठ पार्शे हनुमत अथारुह्य ग्छा्यग्रे गत आ लक्ष्मण जात सुग्रीव त मै सह गजो गवाक्षो गवयो मेन्दो द्वित नलो नील सुपीढ़ा पर गुर्वत्र सेनाया शत्रुभाप्य हरिन्मस्थे सह लक्ष्मण इसी समय बलवान बालों की संपूर्ण सेना चले जो युद्धपति पथी जो युद्धपति हो वे अपने अपने युद्ध की आगे पीछे और इधर उधर से रक्षा करे मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ उसके पीछे लक्ष्मण अंगत के ऊपर चढ़कर चले और सुग्रीव तुम मेरे साथ चलो गज गवाद नल नील सुषेण और जाम्बान तथा तो शत्रुओं का नाश करने वाले और भी समस्त सेनापतिगण सेना के चारों ओर चले वानरों को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित कुछ किया